श्रीमद्भागवत महापुराण द्वाद स्कंध अथ पंचमोध्याय श्री सुखदेवजी का अंतिम उपदेश है। श्रीशुकुवाच अत्रुवर्ण्य भिक्षम विश्वात्मा भगवान्री यसाद जो ब्रह्म रुद्र क्रोध समुदव श्री सुखदेवजी कहते हैं प्रिय प्रीपरीक्षित इस श्रीमद्भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है ब्रह्मा और रुद्र भी हरि से पृथक नहीं हैं, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है तम तो तुराजन्मरीष्येती पशुबुद्धिमाम दही न जात प्रागभूतोद्य न नक्षसी हे राजन अब तुम यह पशुओं की सी अविवेकमूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे तुम्हारा जन्म हुआ तुम मर जाओगे यह बात नहीं है ना भविष्य भूत तुम पुत्र पौत्रादि रूपमान बीजाकुर देहा देतिरिक्त तो यथानलह जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्राधिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो स्वप्न यथाम तिरच्छेदम पंचवाद्यात्मन स्वयं यस्मा पश्यति देहस्य से तथा जो यजो मर स्वपनावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएँ दिखती हैं आत्मा की नहीं देखने वाला तो उस अवस्थाओं में अवस्थाओं से सर्वथा परे जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम स्वरूप है घटे भिन्न यथाकाश आकाश जथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्प्य ते पुन जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है वह महाकाश्य मिल गया है वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव भ्रम हो गया वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही उसकी अब्रम्हता तो प्रतीमात्र थी मन सृज वेहान गुणान कर्मान चात्मन तनम सृजते माया तथो जीवस्य संस्कृति मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया अविद्या वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है स्नेहाधिष्ठान वर्त संयोग तथो दीप से दीपम एवं देह कृतो भव रज सत्वतमो वृत्त जायती थी नाम विनश्यति जब तक तेल तेल रखने का पात्र बत्ती और आग का संयोग रहता है तभी तक दीपक में दीपक बना है वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म मन शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है न त्रत्मा स्वयं ज्योति यो व्यक्ता व्यक्त हो पर आकाशयुचाधारो ध्रुव नोपमस्तः तो परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता क्योंकि वह कार्य और कारण व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है वह आकाश के समान सबका आधार है नित्य और निश्चल है वह अनंत है सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है एवं आत्मात्मस्थम आत्मनिवामृत प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिण्याम वासुदेवानुचितायाम हे राजन तुम अपने विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो चोधि तो विप्रवाक्य नाम दक्ष्यति तक्षक मृत्यु नोपति मृत्युना मृत्युश्वरम देखो तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो तुम स्वयं ईश्वर हो ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा अजय तक्षक की तो बात ही क्या स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे अहम् ब्रह्मा परम धाम ब्रह्मा अहम परम पदम एवं समीक्षन्नात्मान आत्मन्याधा निष्कल तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म ब्रह्म हूँ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो दसंत तक्षक ना द्रक्ष से शरीर च पृथात्म उस समय अपनी विशैली जीभ लपलपाता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विष्वपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले कोई परवाह नहीं तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे ए तत्ते कथित्मा पृष्ठमानृप हरे किसी आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया अब और क्या सुनना चाहते हो इतिमद्भागवते महापुराणे पारंथताकंधे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचम